ध्यान और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक जीवन की अनिवार्य शर्त चित्त शुद्धि परमात्मा तथा भगवान साक्षात्कार हमारा लक्ष्य होना चाहिए अर्थात अपने भीतर अनुभव करना और उसके बाद अन्य सभी में उसका साक्षात्कार करना हमारा आदर्श वह व्यक्ति है जो किसी गुण से बंधता नहीं जिसने भगवान को जान लिया है तथा जो गुणों के सभी कार्यों से सदा निर्लिप्त रहता है शुभ विचारों की सहायता से अशुभ प्रवृत्तियों से छुटकारा पाकर उसने सत्व का भी अतिक्रमण कर लिया है और अनुभवातीत स्थिति को प्राप्त कर लिया है उसका मन अधिक से अधिक सत्व की सीढ़ी तक उतर सकता है लेकिन उसके नीचे वह कभी जा नहीं सकता केवल नैतिकता व्यक्ति को आध्यात्मिक नहीं बना सकती मात्र नैतिकता व्यक्ति की आध्यात्मिकता का मापदंड कभी नहीं हो सकती नैतिकता को जीवन का सार सर्वस्व मानना सामान्यतः प्रोटेस्टेंटिज्म कहलाने वाले मत की यह बड़ी त्रुटि है नैतिकता आवश्यक है और पहले पूर्ण नैतिक जीवन यापन किए बिना आध्यात्मिकता नहीं हो सकती लेकिन मात्र नैतिकता आध्यात्मिकता होने का दावा नहीं कर सकती जो नैतिक आदर्शों के स्तर से बहुत ऊपर है वेदांति कहता है निस्वार्थ कर्म करना तथा नैतिक जीवन यापन करना पर्याप्त नहीं है अपने कर्तव्यों का कड़ाई से पालन करना ही पर्याप्त नहीं है कुछ और भी आवश्यक है तुम्हें उच्चतम दिव्य ज्ञान प्राप्त कर जीवन के चरम उद्देश्य को उपलब्ध करना चाहिए ज्ञान के लिए चित्त शुद्धि और प्रज्ञा आवश्यक है और उनके बिना कोई भी उच्चतम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता और निस्वार्थ कर्म तथा नैतिक साधनाएँ इनके उपाय और सोपान मात्र है लेकिन लक्ष्य तो परम चैतन्य और आनंद की उपलब्धि है आनंद और चैतन्य सदा हमारे भीतर विद्यमान है वे हमारे वास्तविक स्वरूप हैं वे चित्त की अपवित्रता से आवृत्त मात्र है अपवित्रता दूर होने पर आत्म स्वरूप प्रकाशित हो जाता है अपवित्रता का अर्थ केवल अशुभ वासनाएँ और बुरे विचार ही नहीं हैं तथा कथित शुभ वासनाएँ और विचार भी ध्यान और आत्म साक्षात्कार में बाधक है और इसीलिए अपवित्रता माने जाते हैं नैतिक जीवन अशुभ विचारों और संस्कारों के नाश या उदात्तीकरण पर बल देता है लेकिन आध्यात्मिक जीवन का आग्रह शुभ विचारों और वासनाओं के भी नाश अथवा अतिक्रमण पर है भावनाएं व्यक्ति को मानसिक और भौतिक स्तर पर आबद्ध करती है आध्यात्मिक जीवन का अर्थ इन दोनों के पार जाना है इसीलिए साधक को तथा कथित परंपरागत शुभ आचरण के भी ऊपर उठने का निर्देश दिया जाता है भावनात्मक स्तर पर कोई सुरक्षा नहीं हो सकती व्यक्ति को अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए और उनका तीव्र आध्यात्मिक पिपासा के रूप में उदात्तीकरण करना चाहिए यह या सदा याद रखना चाहिए कि शुभ भावना को अशुभ भावना में परिवर्तित होने में देर नहीं लगती वास्तविक लक्ष्य मन को आत्मग्लानि अथवा व्यर्थ अनुसोचना जैसी किसी बात से कभी दुर्बल न बनाओ यदि हम संतुलन बनाए रखकर अपने निकृष्टतम भावनाओं और विचारों का सामना कर सकें तो हम नए सिरे से कुछ सकारात्मक कार्य आरंभ कर सकेंगे और उत्साहपूर्वक आगे बढ़ सकेंगे भूतकाल का चिंतन एक रोग है जिसका प्रत्येक साधक को लक्षण प्रकट होते ही उपचार करना चाहिए ध्यान का अभ्यास प्रारंभ करने के भी पूर्व हमें मिथ्या और अपवित्र विचारों और भावनाओं से स्वयं को मुक्त कर लेना चाहिए इसके बाद हम प्रार्थना और जप करेंगे, जो ध्यान की ओर ले जाता है जप तोते की तरह भगवान नाम का आवर्तन नहीं है बल्कि मन में उठ रहे भगवान नाम के अर्थ का बोध सदा बना रहना चाहिए जब और प्रार्थना के निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार अभ्यास करने से एक नई समरसता पैदा होती है जो हमारे चिंतन संवेदन और संकल्पों को शुद्ध करती है जो ध्यान की दिशा में एक महान कर्म है हमारे गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद जी के उपदेश सुने मन को शांत और शुद्ध करने का सबसे आसान उपाय एकांतवास संयम और ध्यान धारणा है जितना ही शुभ चिंतन में मन लगाओगे उतना ही तुम्हारा आध्यात्मिक विकास होगा जिस प्रकार अच्छा आहार पाने पर गाय अधिक दूध देती है इसी तरह जब मन को आध्यात्मिक आहार दिया जाता है तो वह अधिक शांति प्रदान करता है ध्यान धारणा प्रार्थना जब आध्यात्मिक आहार है मन को स्थिर करने का दूसरा उपाय है उसे विचरने देना लेकिन उसकी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखना थोड़ी देर बाद मन स्वयं थक कर लौट आता है और भगवान में शांति प्राप्त करता है यदि तुम मन पर नज़र रखोगे तो मन इसके बदले तुम पर नज़र रखेगा लेकिन ऐसा अहम केंद्रित ध्यान पर्याप्त नहीं है परमात्मा का ध्यान करने के साथ हमें पूरी आंतरिकता के साथ अपने को परमात्मा के प्रति समर्पित भी करना चाहिए ध्यान के निरंतर अभ्यास से एक आंतरिक ज्योति एक प्रज्ञाशक्ति प्रकट होती है जिसके सहायता से जीव परमात्मा के साथ अपने संबंध को पहचानता है और उसमें लीन रहता है परिणामस्वरूप होने वाली दिव्य समाधि जीव को पूरी तरह रूपांतरित कर देती है देव मानव दिव्य अनुभूति के उत्कर्ष से जब नीचे आता है तब वह अपने साथ एक नई दृष्टि लेकर आता है और स्वयं तथा सभी प्राणियों एवं वस्तुओं में परमात्मा का दर्शन करता है उनका मन सुख दुख से अविचलित और शांत हो जाता है वितराग, भय क्रोध उसका हृदय सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा से पूर्ण हो जाता है वह दिव्य चेतना के सुदृढ़ आहार पर आधारित शांति की अनुभूति कर लेता है और संसार में किसी भी वस्तु से प्रभावित नहीं होता बल्कि अपनी शांति और आनंद को दूसरों को बांटने के लिए लालायित रहता है